सूदजी महाराज कहते हैं ऋषियों, यज्ञदान तथा विवाह आद में विघ्न डालने वाले मनुष्य को क्रीमियों प्राप्त होती हैं। देवता, पितर और ब्राह्मणों को बिना भोजन आद दिए जो मनुष्य अन्न क्रियन कर लेता है, वह नरक हो जाता है। से वहाँ से मुक्त होकर वह पापी काक योनि को प्राप्त करता है। बड़े भाई का अपमान करने से मनुष्य को क्रोन योनि की प्राप्ति होती हैं। यदि सूद्र ब्राह्मण स्त्री के साथ रमण करता है, तो वह क्रिम योनि में जन्म लेता है। उस ब्राह्मण से यदि वह संतुलन उत्पन्न करता है, तो वह लकड़ी में झगड़े वाला घन बन � प्राप्त करता है जो मनुष्य शास्त्रहीन पुरुष को मारता है वह दूसरे जन्म में गधा बनता स्त्री और बच्चे का वध करने वाले को कृमि योनि होती है भोजन की चोरी करने वाला मक्की की योनि में जाता है अन्न की चोरी करने वाला बिल्ली की योनि को प्राप्त करता है घी की चोरी करने वाला मनुष्य दूसरे की निंदा करना कृतज्ञता, दूसरे की मर्यादा को नष्ट करना नष्टूर्ता, अत्यंत ग्रहणित व्यवहार में अवरुचि, परस्त्रे के साथ सहवास करना, पराये धन का अपहरण करना, अपवित्र रहना, देवों की निंदा तथा मर्यादा के बंधन को तोड़कर असिस्ट व्यवहार करना, कृपणता करना तथा मनुष्यों का हनन करना नए भोग करने के लक्षण है ऐसा सभी को जान लेना चाहिए प्राणियों के प्रति दया सद्भाव पूर्ण वार्तालाप परलोक के लिए सात्विक अनुष्ठान सत्कार्यों का निष्पादन सत्य धर्म का पालन दूसरे का हित चिंतन मुक्ति की साधना वेदों में प्रामाण्य बुद्धि गुरु देवर्षि और सप्त की सेवा साध जनों द्वारा बताए ये स्वर्ग से आए हुए मनुष्यों के लक्षण हैं जो मनस योग शास्त्र द्वारा बताए गए यम नियमाद आदि अष्टांग योगों के साधन से सतज्ञान को प्राप्त करता है वह आत्यंतिक फल अर्थात मोक्ष का अधिकारी बन जाता है 226वां अध्याय अष्टांग योग एवं एकाक्षर ब्रह्म का स्वरूप तथा प्रणव जप का मंत्र महत्व सूजी महाराज अब मैं समस्त अष्टांग योग सहित महायोग का वर्णन करूंगा। यह महायोग मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ तमसादन है। भक्ति पूर्वक इस महायोग की विधि का पाठ करने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का बिना हो जाता है। इसे अब आप सुनें। महामति भगवान तत्तात्रेजी ने राजा अलर्क से कहा था कि र दुख से निवृत्ति का उपाय है। अहंकार, अज्ञान रूपी महातर का अंकुर है, ममता उसका तना है, घर, हौर, छेद आदि उसकी साखाइये हैं, पत्नी उसका पल्लव है तथा धनधान्य निवाहन है और पाप ही उसका अत्यंत दुर्गम मूल है। इस प्रकार पाप मूल आपत्तरह नहीं शुक्षांत के लिए यह अज्ञान रूपी मह जो लोग ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से अज्ञान रूपी महावृक्ष को काट गिराते हैं वही परब्रह्म में लीन हो जाते हैं तदनंतर ब्रह्मरस को प्राप्त कर उसका भली भांति निष्कंटक पान करने के द्वारा प्रज्ञा पुरुष नित्य सुख एवं परम शांति को प्राप्त करते हैं समस्त दृश्य प्रपंच एवं इंद्रियां भी उसी ना सवदादि तन्मात्राय रहती हैं, ना अंतःकरण ही हे राजा हम दोनों के बीच कौन सा तत्व प्रदान है वास्तव में हम दोनों निशार हैं हे राजन जीव और आत्मा में एक के होने पर भी पृथक भाव का बोध होता है या पृथक भाव का बोध ज्ञान की त्रोधान से होता है यह ज्ञान का त्रोधान योगी में नहीं होना चाहिए पर भेद बुद्धि एवं भेद बुद्धि मूलक समस्त प्रपंच उसके अनुभव में आ जाते हैं अतः उसकी उत्पत्ति के लिए यह मानना पड़ेगा कि ज्ञान का त्रोधान अनादि से चला आ रहा है यह ज्ञान का त्रोधान अज्ञान मूलक है इसके लिए अज्ञान को ज्ञान की शाखा में कहा गया है यह ज्ञान नाश की दशा ज्ञान के वियोग की दशा है और यह ज्ञान का वियोग भी जीवात्मा एवं आत्मा का पृथक भाव है तथा ऐसा पृथक भाव के ज्ञान का नाश जीव और आत्मा के एक के ज्ञान से ही होता है ऐसा एक ज्ञान ही मुक्ति है अनेकता का अनुभव तो प्राकृतिक गुणों के कारण होता है प्राणी का जिनमें निवास होता है वह घर है जिसका जिसके द्वारा उसके जीवन की रक्षा होती है वह वह जप्रार्थ है जो मुक्ति का प्राणियों के पुण्य और पाप का विनाश उसके द्वारा किए जाने वाले भोगों से होता है और आवश्यक करने जो कर्तव्य है उनको न करने से पुण्य का क्षय होता है अहिंसा सत्य अस्तेय और अपरिग्रह ये पांच यम हैं शौच दो प्रकार का होता है वाह्य और आभ्यांतर संतोष तपस्या शांति नारायण पूजन और आसनों के पद्म आदि भेद हैं शरीर के अंतर्गत प्रभावित होने वाली वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम प्रत्येक प्राणायाम पूरक कुंभक और रेचक तीन भेद से है या तीन प्राणायाम जब 10 मात्राओं का होता है तो इसे लघु प्राणायाम कहा जाता है दुगुना मध्यम और तिगुना उत्तम कहा गया है जिस प्राणि में जिस जब और ध्यान से युक्त होते हैं, उसे सगर्व प्राणायाम और उसके अतिरिक्त प्राणायाम जो होता है, उसे अगर्व नाम से कहा जाता है। इस प्रकार इन तीनों दोषों को योगी के प्राणायाम से जीत लेना चाहिए। योगी को आसन लगाकर प्रणव में चित्त एकाग्र करके ध्यान और जब करना चाहे। इस स्थिति में वह अपने दोनों एडियों से लिंग और अंडरकोस्ट को दवकर एकाग्रमन से स्थित रहे जो योग मार्ग से भलीभांति परिचित हैं उसे अपने रजोवृत्ति से तम को तथा सत्व से रजो को निरुद्ध करके निश्चल भाव से प्रणव काज पर विधिबद्ध 18 बार किया गया जो प्राणायाम योग के तत्व को जानने वाले योगी जन ऐसी धारणा की दो आवृत्तियों को ही योग कहते हैं योग की पहली धारणा नाड़ी में दूसरी हृदय में तीसरी भक्त में चौथी उदर में पांचवी कंठ में छठे मुख में सापे नासाग्र पर आठवीं नेत्र में और नौवें दोनों भौंह के मध्य में होती है 10वें योग में इस धारणा को दस प्रकार का माना गया है। इन दसों धारणाओं में सफलता प्राप्त करके योगी अक्षर स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार एन में छोड़ी गई आग्नेय एकाकार हो जाती है, इसी प्रकार आत्मा के ध्यान में लगाई गई आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी स्थिति में योगी को � यसे प्रणव महामंत्र में अकार उकार और मकार ये तीन अक्षर हैं इन तीनों अक्षरों के अतिरिक्त इसे महातंत्र में सात्विक तथा राज तथा तम इन तीन मात्राओं का योग भी है जो क्रमशः सात्विक तथा राजसिक और तामसिक मनोवृत्ति का परिचायक है ओंकार में जो चतुर्थ आद्य अर्ध महाप्रास है वहन्द्र गुण है इस अर्थ मात्रा को गांधारी नाम से जाना जाता है यह अक्षर ब्रह्म परम ओंकार के नाम से योगियों ने स्वीकार किया अतः इस महामंत्र का जप और ध्यान करते हुए अपने मुक्ति के लिए इस प्रकार अपने ब्रह्म भाव का निश्चय करना चाहिए